विक्रांत रोहित से उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो कि उसके बाप यानी कि जोधन सिंह को पसंद करती थी एक बार के लिए विक्रांत को यह शक हुआ कि हो सकता है कि वो औरत भी सिर काटने वाले केस की के विक्टिम हो और अगर ऐसा हुआ तो फिर पक्का है कि जोधन सिंह ही कातिल है और वो ही आज से तकरीबन बीस साल पहले औरतों का सिर काटकर सीरियल मर्डर भी कर रहा था लेकिन जब विक्रांत ने इस बारे में थोड़ा और सोच विचार किया तो उसे समझ आया कि अगर उस औरत का मर्डर हुआ भी होगा तो वो मर्डर निर्मला के मर्डर के बाद ही हुआ होगा यानी कि रोही के आने के बाद जबकि निर्मला इस केस की आखिरी विक्टिम थी ऐसे में उसका ये सोचना गलत था ये औरत सिर काटने वाले केस की विक्टिम नहीं हो सकती है। इस बारे में और सोचते हुए विक्रांत का शख्स जोधन सिंह के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था अब इस शक की तह तक जाँच करने के लिए उसे ये जानना होगा की आखिर साल उन्नीस के पहले जोधन सिंह की लाइफ कैसी थी लेकिन इस बारे में रूही को भी ज्यादा कुछ नहीं पता होगा क्योंकि साल उन्नीस सौ अट्ठानवे में तो वो खुद ही मात्र दो साल की थी वो तो गोद में खेल रही बच्ची थी उसे कुछ याद नहीं होगा इसके बारे में अभी सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है और वो है खुद जोधन सिंह सर मैं एक बात बताऊं आपको मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रोही ने बेहद इतराते हुए विक्रांत से कहा अच्छा तो मैं मैं क्या करूँ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं इसका केस से क्या लेन देना है रोही बेटा मैं तुमसे केस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो बेहतर होगा तुम वही बात करो फालतू की बातें करके मुझे बहकाने की कोशिश ना करो विक्रांत ने सीधा जवाब दिया हालांकि वो समझ गया था कि रूही उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी वो समझ सकता था कि ऐसी उम्र में अक्सर लड़कियों को हीरो वाले फिगर से अटैचमेंट हो जाती है विक्रांत ने उसे एक दो बार बचाया था ऊपर से वो पुलिस ऑफिसर भी था ऐसे में रूही को उसके साथ अटैचमेंट हो रही थी विक्रांत वैसे तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के कोई मौके नहीं छोड़ता है वो तो इसी की तलाश में रहता है कि कोई टाइम पास करने वाली मिल जाए लेकिन अभी इस वक्त वो इस तरह के किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था दरअसल अभी वो केस में इतना बिजी चल रहा था और ऊपर से इतना ज्यादा वर्क प्रेशर था कि उसके पास इन सब चीजों के लिए अभी वक्त ही नहीं था यह बात जरूर थी कि इस लड़की के साथ विक्रांत के अटैचमेंट थोड़ी अलग थी इसके दो कारण थे पहले तो इसके चेहरे का बेबे से चेहरे से मिलना और दूसरा कारण था विक्रांत इस लड़की को दो दो बार मरने से बचा चुका था हालांकि विक्रांत इस बात को लेकर बिल्कुल शोर था कि वो इस लड़की को लेकर कुछ भी फील नहीं कर रहा था इसके साथ उसके अटैचमेंट वैसी ही थी जैसे शुरू शुरू में सुनिधि के साथ थी सुनिधि भी विक्रांत को पसंद करने लगी थी लेकिन विक्रांत उसे अपनी मुंह बोली बहन मानता था ओके रूही भी काफी समझदार थी वो तुरंत समझ गई कि विक्रांत उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है वो फिर बात बदल कर केस के बारे में बात करने लगी विक्रांत इस वक्त रूही से उसके पिता के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था वो जानना चाहता था कि क्या जोदन सिंह का कुछ ऐसा बिहेवियर था जैसा कि किसी साइको का या सीरियल मर्डर करने वाले कातलों का होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था रूही के मुताबिक उसने अपने पिता के हमेशा हसमुख स्वभाव बहुत ही चेयरिंग पर्सनैलिटी के रूप में जाना है उनके बिहेवियर से कभी उसे ऐसा कुछ नहीं लगा की कि वो किसी गलत काम या मर्डर जैसे संगीन जुर्म में इन्वॉल्व रहे हैं थोड़ी देर तक रूही और विक्रांत के बीच केस से रिलेटेड बातें होती रही विक्रांत उससे के सवाल करता रहा और रूही उन सवालों का ईमानदारी से जवाब देती रही। और फिर उसके बाद अपने रहा और फिर आखिर में थक वो भी अपने टेबल पर ही सोने की कोशिश करने लगा लेकिन उस रात विक्रांत को नींद नहीं आ रही थी उसके दिमाग में सिर्फ जोधन ही घूम रहा था भले ही विक्रांत को पूरा शक था जोधन ही सिर काटने वाले केस का का लेकिन उसके पास अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं है और जब तक कोई सबूत हाथ नहीं लग जाता है वो कितना भी शक कर ले जोधन साबित नहीं हो सकता है ऐसे में विक्रांत ने एक कदम पीछे हटने का निर्णय लिया उसने अभी के लिए इस सीरियल मर्डर केस को छोड़कर पहले तमिल स्टार वाले केस पर ध्यान देने का मन बनाया उसे उम्मीद थी कि शायद तमिल स्टार के बारे में पता लगाते लगाते जोधन के बारे में और कुछ जानने का मौका मिले और फिर हो सकता है उसमें उससे सीरियल मर्डर केस का भी कोई क्लू निकल कर आए लेकिन तमिल स्टार वाले केस पर काम करने के लिए उसके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं है तमिल स्टार वाले केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अभी जानवी के पास है अब भले ही हायर का ऑर्डर है कि तमिल स्टार पर जानवी और विक्रांत को एक साथ काम करना है लेकिन फिर भी जन्नवी विक्रांत के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी अब जब वो केस पर साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं थी तो फिर भला वो विक्रांत को इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकती थी उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए विक्रांत को कोई खास तरकीब सोचनी पड़ेगी अब विक्रांत जल्दी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था जो कि कुछ ही देर में होने वाली थी फिर जैसे ही सुबह का उजाला हुआ विक्रांत ने तुरंत ही अपने फोन के लोकेशन को ऑन कर दिया उसने लोकेशन इसलिए ऑन किया था ताकि जानवी उस तक पहुँच सके विक्रांत अच्छे से जानता था कि इस वक्त जानवी उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होगी उसका सोचना बिल्कुल सही था क्योंकि लोकेशन ऑन होने के महज आधे घंटे के भीतर ही विक्रांत के घर के बाहर दो ब्लैक कलर की कार आकर खड़ी हो गई इन दोनों कार में जानवी अपनी टीम के साथ यहां पहुंच चुकी थी अरे ये यहां कैसे पहुंच गई इसे हमारा लोकेशन कैसे मिल गया अनुष्का ने आश्चर्य जताते हुए कहा इसे किसी ने यहाँ का लोकेशन दिया है हर्षित ने अपनी टीम के एक एक मेम्बर की तरफ शक से भरी नजरों से देखते हुए कहा मैंने इसे इन्वाइट किया है विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया लेकिन सर विक्रांत बाहर निकलो मुझे बात करनी है तुमसे बाहर जानवी पागलों की तरह तरफ जा रही थी अरे क्या हो गया मैडम जी इतना क्यों गला फाड़ रही विक्रांत ने बिल्कुल में सवाल किया। क्या हुआ? इतनी हिम्मत कि तुम, तुमने जो किया है न अगर मैंने इसकी कम्प्लेट कर दी तब फिर पता है तुम्हारा क्या होगा तुम हॉस्पिटल से मेरे गवाह को लेकर चले आये और मेरी टीम पर अटैक भी करवाया तुमने तुम्हारी इतनी हिम्मत जान्हवी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा विक्रांत ने एक नजर जानवी के टीम मेट पर भी डाला वाकई में उनके बुझे बुझे से चेहरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि हर्ष ने उन्हें अच्छे से पीटा था भले ही हर्ष वहाँ से पिटकर और किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया था लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने भी जानवी के ऑफिसर्स को बुरी तरह से धोया था तुम्हारे तो अच्छा यही होगा कि तुम तुरंत मेरे गवाह को मेरे हवाले करो और मेरी टीम ऐसी माफी मांगो वरना जैसी जाह्नवी ने अपनी बात खत्म की विक्रांत लपक उसके गर्दन पकड़ लिया और फिर उसे धक्का मारते हुए पीछे दीवार से सटा खड़े करते हुए कहा वर्ना वरना क्या किस बात के अगड़े तुम्हें विक्रांत को अचानक से इतने आक्रामक रूप में देखकर कर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक उठे उन्हें इस वक्त ये उम्मीद कतई नहीं थी कि विक्रांत इस तरह की हरकत कर सकता है जानवी के साथ आए हुए ये वो भागते हुए जानवी को बचाने के लिए दौड़ पड़े लेकिन तभी हर्ष ने उनके सामने आकर रास्ता ब्लॉक कर दिया विक्रांत ने अपने होठो को जन्नवी के होटों के बिलकुल करीब ले जाकर मुस्कुराते हुए कहा जान्वी मैडम शायद आप भूल रही है हायर अपने हमें साथ रहने के लिए कहा है आई I मीन mean, साथ में काम करने के लिए कहा है जिंदगी भर के लिए नहीं तो कम से कम एक हफ्ते तक तो हम प्यार से रह ही सकते हैं क्यों जानवी विक्रांत को इस रूप में देखकर कर रह गई थी वो अपना हाथ मरोड़ते हुए खुद को विक्रांत की पकड़ से आजाद कराने की कोशिश कर रही थी लेकिन विक्रांत ने भी अपना जोर लगा रखा था वो जान्हवी को हिलने तक नहीं दे रहा था इस वक्त उसकी तेज चलती सासे और फूलती पिचकती छाती विक्रांत के हारमोन्स को भी एक्टिव मोड में डाल रही थी हालांकि इस वक्त विक्रांत की किसी भी सूरत में अपने इंद्रियों को वश में करना था और वो बड़ी मुश्किल से इस पर काबू कर पा रहा था देखो मैडम बात सीधी सी है अगर आपको तमिल स्टार खोजना है तो मुझे भी तो खोजना है और रही बात विटनेस लेने की तो उस पर मेरा भी हक है मैं भी तो पूछताछ करूंगा ना तुम पागल हो पागल तुम्हारे साथ कौन काम करेगा तुमने मेरे आदमियों को मारा क्या यह भी तुम्हारा हक है जाह्नवी ने निडर होकर विक्रांत की आंखों में खेडालकर जवाब दिया हेलो मैडम विक्रांत के बोलने से पहले ही हर्ष पीछे से बोल पड़ा पहले आपके आदमियों ने अटैक किया था ठीक है और अभी अगर आपको फाइट करना है तो आ जाओ कमन बेटे कमन आ जाओ विक्रांत ने वहाँ पर मौजूद जानवी के साथ आए हुए ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए कहा दरअसल वो उनकी कैपेसिटी जानता था ऐसे में एक बार फिर से वो उनके साथ फाइट करने के लिए उतावला हो रहा था विक्रांत ने एक हल्की सास जान्वी के मुँह आरोप छोड़ते हुए कहा मैडम आप तो गजब ढा रही हो विक्टिम को ही दोषी बना दे रही हो मेरा ऑफिसर आपके पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गया था आपने उसे इन्फॉर्मेशन देने के बजाय उसे पीटना शुरू कर दिया और फिर अब ब्लेम भी उसी के ऊपर डाल रही हैं। यही आपके काम करने का तरीका इसके बाद विक्रांत ने थोड़े और ड्रामेटिक अंदाज में बोलते हुए कहा आप खुद ही देखिए, मेरे ऑफिसर को कितनी चोट लगी है वो बेचारा सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है यही तो है की मुझे आपकी कम्प्लेन करनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ऊपर से आप यहाँ मेरे ऊपर आरोप लगा रही है तुम जहानी ने विक्रांत का हाथ झटकते हुए कहा मैं इतने दिन से पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूं, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान नहीं देखा तुम खुद को पुलिस वाला कहते हो गैंगस्टर हो तुम गैंगस्टर, <laughs> गैंगस्टर, पुलिस वाला गैंगस्टर? विक्रांत ने ठाका लगाकर हंसते हुए कहा मैडम इस पुलिस वाले गैंगस्टर के साथ बस कुछ दिन रह लो आपको प्यार ना हो गया तो कहना तुम तुम जहनवी गुस्से ऐसी लाल आंखें लेकर विक्रांत को घूरने लगी उसने किसी तरह विक्रांत की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा उसे मारने के लिए हाथ उठाया लेकिन विक्रांत ने फुर्ती दिखाते हुए फिर से उसकी कलाई से उसका हाथ पकड़ लिया जानवी अचानक से विक्रांत के चेहरे का भाव बदल उठा उसने जोर से धाड़ते बगा। बचपन में तुम्हारे सिर में किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था क्या